पत्रावली दो श्री जे जे गुडविन को लिखित स्विट्जरलैंड 8 अगस्त अठारह प्रिय गुडविन मैं अब विश्राम कर रहा हूँ भिन्न भिन्न पत्रों से मुझे कृपानंद के विषय में बहुत कुछ मालूम होता रहता है मुझे उसके लिए दुख है उसके मस्तिष्क में अवश्य कुछ दोष होगा उसे अकेला छोड़ दो तुम में से किसी को भी उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं मुझे आघात पहुँचाने की देव या जानव किसी में शक्ति नहीं है इसलिए निश्चिंत रहो अचल प्रेम और पूर्ण निस्वार्थ भाव की ही सर्वत्र विजय होती है प्रत्येक कठिनाई के आने पर हम वेदांतियों को स्वतः या प्रश्न करना चाहिए मैं इसे क्यों देखता हूँ प्रेम से मैं क्यों नहीं इस पर विजय पा सकता हूँ स्वामी का जो स्वागत किया गया उससे मैं अति प्रसन्न हूँ और वे जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उससे भी बड़े काम में बहुत समय लगातार और महान प्रयत्न की आवश्यकता होती है यदि थोड़े से व्यक्ति असफल भी हो जाए तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए संसार का यह नियम ही है कि अनेक नीचे गिरते हैं कितने दुख आते हैं कितनी ही भयंकर कठिनाइयाँ सामने उपस्थित होती है परता तथा अन्य बुराइयों का मानव हृदय में घोर संघर्ष होता है और तभी आध्यात्मिकता की अग्नि में इन सभी का विनाश होने वाला होता है इस जगत में श्रेय का मार्ग सबसे दुर्गम और पथरीला है आश्चर्य की बात है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करते हैं कितने लोग असफल होते हैं यह आश्चर्य नहीं शह ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता है मुझे अब बहुत ताजगी मालूम होती है मैं खिड़की से बाहर दृष्टि डालता हूँ मुझे बड़ी बड़ी हिम नदियाँ दिखती हैं और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं हिमालय में हूँ मैं बिल्कुल शांत हूँ मेरी स्नाइयों ने अपनी पुरानी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है और छोटी छोटी परेशानियाँ जिस तरह की परेशानियों का तुमने जिक्र किया है मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती मैं बच्चे के इस खेल से कैसे विचलित हो सकता हूँ सारा संसार बच्चों का खेल मात्र है प्रचार करना शिक्षा देना तथा सभी कुछ गेय नृत्य सन्यासी यो न द्वेष्टांश उसे संन्यासी समझो न द्वेष द्वेष करता है न इच्छा करता है और इस संसार की छोटी सी कीचड़ भरी तलैया में जहाँ दुख रोग तथा मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है क्या है जिसकी इच्छा की जा सके त्यागात शांति रनंतरम जिसने सब इच्छाओं को त्याग दिया है वही सुखी है यह विश्राम नित्य और शांतिमय विश्राम इस रमणीय स्थान में अब उसकी झलक मुझे मिल रही है आत्मान वेद विजानियात एमस्मृति पुरुषः कि मिक्षण कश्य कामाय शरीर मनुसंजरेत एक बार यह जानकर कि इस आत्मा का ही केवल अस्तित्व है और किसी का नहीं किस चीज़ की या किसके लिए इच्छा करके तुम इस शरीर के लिए दुख उठाओगे मुझे ऐसा विदित होता है कि जिसको वे लोग कर्म कहते हैं उसका मैं अपने हिस्से का अनुभव कर चुका हूँ मैं भर पाया अब निकलने की मुझे उत्कट अभिलाषा है मनुष्य नाम शहस्त्रु कश्चित यतत्तताम भी सिद्धान कश्चिन माम व्य तत्वत शहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करने का यत्न करता है और यत्न करने वाले उद्योगी पुरुषों में थोड़े ही धीर तक पहुँचते हैं इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंति प्रथम क्योंकि इंद्रिया बलवती है और वे मनुष्य को नीचे की ओर खींचती है साधु संसार सुखी जगत और सामाजिक उन्नति ये सब उष्ण बर्फ अथवा अंधकार में प्रकाश के समान ही हैं यदि संसार साधु होता तो यह संसार ही न होता जीव मूर्खता वस असीम अनंत को असीम भौतिक पदार्थ द्वारा चैतन्य को जड़ द्वारा अभिव्यक्त करना चाहता है परंतु अंत में अपने भ्रम को समझ कर, वह उससे छुटकारा पाने की चेष्टा करता है यह निवृत्ति ही धर्म का प्रारंभ है और उसका उपाय है महमत्व का नाश अर्थात प्रेम स्त्री संतान या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं परंतु छोटे से अपने महमत्व को छोड़कर सबके लिए प्रेम वह मानवीय उन्नति और उसके समान जो लंबी चौड़ी बातें तुम अमेरिका में बहुत सुनोगे उसके भुलावे में मत आना सभी क्षेत्रों में उन्नति नहीं हो सकती उसके साथ साथ कहीं न कहीं अवनति हो रही होगी एक समाज में एक प्रकार के दोष हैं तो दूसरे में दूसरे प्रकार के यही बात इतिहास के विशिष्ट कालों की भी है मध्ययुग में चोर डाकू अधिक थे अब छल कपट करने वाले अधिक हैं एक विशिष्ट काल में वैज्ञानिक वैवाहिक जीवन का सिद्धांत कम है तो दूसरे में वेशवृत्ति अधिक एक में शारीरिक कष्ट अधिक है तो दूसरे में उससे सहस्त्र गुणी अधिक मानसिक यातनाएँ इसी प्रकार ज्ञान की भी स्थिति है कि आप प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण का निरीक्षण और नाम रखने से पहले उसका अस्तित्व ही न था फिर उसके जानने से क्या अंतर पड़ा क्या तुम रेड इंडियनों उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों से अधिक सुखी हो यह सब व्यस्त है निरर्थक है इसे यथार्थ रूप में जानना ही ज्ञान है परंतु थोड़े थोड़े ही थोड़े बहुत थोड़े ही कम कभी इसे जान पाएंगे तमे वहीकम जानत था आत्म आत्मानम अन्य वाचो विमुंच उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो इस संसार में ठोकरे खाने से इस एक ज्ञान की ही हमें प्राप्ति होती है मनुष्य जाति को इस प्रकार पुकारना कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधा जागो उठो और ध्येय की उपलब्धि के बिना रुको नहीं यही एकमात्र कर्म है त्याग ही धर्म का सार है और कुछ नहीं ईश्वर व्यक्तियों की एक समष्टि है फिर भी वह स्वयं एक व्यक्ति है उसी प्रकार जिस प्रकार मानवीय शरीर एक इकाई है और उसका प्रत्येक कोष एक व्यक्ति है समृष्टि ही ईश्वर है व्यक्ति या अंश आत्मा या जीव है इसलिए ईश्वर का अस्तित्व दीव पर निर्भर है जैसे कि शरीर का उसके कोष पर इसी प्रकार इसका विलोम समझिए इस प्रकार जीव और ईश्वर परावलंबी है जब तक एक का अस्तित्व है तब तक दूसरे का भी रहेगा और हमारी इस पृथ्वी को छोड़कर अन्य सब ऊंचे लोकों में शुभ की मात्रा अशुभ से अधिक होती है इसलिए वह समष्टि स्वरूप ईश्वर शिव स्वरूप सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ कहा जा सकता है ये प्रत्यक्ष गुण है और ईश्वर से संबद्ध होने के कारण इन्हें उन्हें प्रमाणित करने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं ब्रह्म इन दोनों से परे है और वह कोई विशिष्ट अवस्था नहीं है यह एक ऐसी इकाई है जो अनेक की समृष्टि से भी नहीं बनी यह एक ऐसी सत्ता है जो कोष से लेकर ईश्वर तक सब में व्याप्त है और उसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता वही सत्ता अथवा ब्रह्म वास्तविक है जब मैं सोचता हूँ मैं ब्रह्म हूँ तब मेरा ही यथार्थ अस्तित्व होता है ऐसा ही सब के बारे में है विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वरूपता वही सत्ता है कुछ दिन हुए कृपानंद को लिखने की मुझे आकस्मात प्रबल इच्छा हुई शायद वह दुखी था और मुझे याद करता होगा इसलिए मैंने उसे सहानुभूतिपूर्ण पत्र लिखा आज अमेरिका से खबर मिलने पर मेरी समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ हिम नदियों के पास से तोड़े हुए पुष्प मैंने उसे भेजे कुमारी वार्डो से कहना कि अपना आंतरिक स्नेह प्रदर्शित करते हुए उसे कुछ धन भेज दे प्रेम का कभी नाश नहीं होता पिता का प्रेम अमर है संतान चाहे तो करे या जैसे भी हो वह मेरा पुत्र जैसा है अब वह दुख में है इसलिए वह समान या अपने भाग से अधिक मेरे प्रेम तथा सहायक सहायता का अधिकारी है शुभाकांक्षी विवेकानंद